और जानते ही तत कृष्ण मुद्द कर्तूत्न्मात्री कसिच उभ्यायत्मा चक्रे विषुक यद वत्सापकुवघ्रियादिशाणेदल यदिष्णुभूषाबरम यीलगुणाधाकृत यद विष्णुभंगज सर्वस्वो बभ स्वयत्मात्म गो वत्सा प्रति वत्सैरनाहारे सर्वात्मा प्रवेश तत्सवा तदू अब भगवान के मन में जब यद बात जाग उठी कि सब ब्रह्मा की कितूक है तत्व तो भगवान्सन हो गए उनका आत्म प्रकाश हुआ तो ये ब्रह्मा जी ने जितने गोप को हटाया था और जितने बच्चों को हटाया था उतने ही ये स्वयं बन गए संख्या में कम ज्यादा नहीं और संख्या में क्या जिसका जितना लंबा चौड़ा शरीर था जिसकी जैसी आकृति थी जिसकी जैसी उंगलियां थी जितने लंबे चौड़े अंग थे बछड़े कौन ऊंचे कौन नीचे कौन लंबे, कौन चौड़े जो जैसे थे उनके हाथ पर जितने जैसे थे ठीक उतने ही उसी परिमाण में एक का एक हूबहू मनोजीवित चित्र हो गए सबके ऐसे भगवान बन गए केवल वो बछड़े और वो गोपिनी बन उनकी चीजें जिसके हाथ में जैसी छड़ी जिसकी जैसी बैंड बैंक जिसके पास जैसा सिंगा जिसके पास जितने बड़े जैसे छीके बस सब वैसे वैसे बन गए जिन्होंने जैसे गहने पहने देखे कोई गुंजाका गहने पहने हैं अब सब मैयाओं को सब सब जानते हैं कि कौन क्या पहन के गया था किसको क्या पहनाया था अरे किसके हाथ में हमने फूल की माला डाली थी और किसके समय में हमने हमने गुंजा की माला गुंड दी थी तो यहां बिल्कुल अब भूल नहीं जो जैसा जिस रूप जिस देश में पार्थे जिसका जैसा स्वभाव कोई जल्दी नाराज होता कोई देर से होता कोई ज्यादा हंसता कोई कम हंसता को तो जिसका जैसा स्वभाव जिसमें जितना धैर्य जिसमें जितनी चंचलता जिसमें जैसे गुण और जिसका जो नाम सब नाम जान गए और जिसकी जैसी आकृति ठीक कुछ और वही चलने का ढंग वही जो जिस अलग अलग चलने का ढंग वो चाल वैसे ही पंचस्वर वैसा ही और आपस का जो व्यवहार सखा है किसी ज्यादा किसी से कम मित्रता का बंधुत्व का व्यवहार ये भी थी वैसा ही मतलब ये कि रूप में रंग में आकृति में चिन्ह में स्वभाव में स्वर वस्त्र आभूषण चाल दोष गुण दोष भी रुचि और रुचि जिसका जैसा ठीक उसी प्रकार के सब स्वयं बन गए ये सर्वम विष्णुमय जगत सर्वम खलगुजम ब्रह्म लेकिन तो भगवान की स्वरूप सत्ता है ही पर आज ये मूर्तिमान होकर इसको प्रमाणित कर रहे हैं तो एक बात यहां पर समझने की है ये जितनी भी ब्रह्मा की सृष्टि है ये सारी सृष्टि में भगवत रूप ही है परंतु इसके साथ व्यावहारिक कर्म जगत का कर्म लगा हुआ है ये जितने भी यहाँ पर जीव हमें दिखते हैं हम लोग सब ये सभी कर्म की प्रेरणा से कर्मवश नियंता के द्वारा नियंत्रित हो करके विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और विभिन्न प्रकार के सुख दुखादि भोगते हैं रूप से स्वयं भगवानी ही है जड़ प्रकृति की भगवानी है ये होते हुए भी यहाँ कर्म जगत का संसर्ग संपर्क है चिन्हय होते हुए भी जगत संपन्न है जगत को स्वीकार किया है प्रकृति पुरुष दो बने हुए लेकिन यहां पर स्वयं भगवान चिन्हय भगवान तो स्वयं ही बिना किसी उन बचे उन सखाओ के और बछड़ों के कर्म के ये किसी कर्म के कारण से इस समय इस प्रकार अभिभूत हुए माया से सो नहीं और ये वो ये किसी कर्म को लेकर के भगवान बछड़े बने और ये सखा बने सो नहीं ये स्वयं स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी लीला से रस का प्रवाह बहाने के लिए ये स्वयं श्री कृष्ण वैसे बन गए जित के बच बाछी बाल आप कुंवर नैसे कम्बर अम्बरहार वैसे ही सहज सहजहार बिहार वैसे ही नाम दान गुणनी के वैसे ही स्वे नि वैसी चहनी बोलनी, वैसी लटक नि मटक नि नूपुर मन सबोश मंगलाल वेद ये सब विष्णुमय भाष दो मंत्र दिखराई भगवान इस प्रकार से मूर्ति मन सब बंध विश्व के सृष्टा वही उन्हीं के द्वारा ये पंचभूतों का निर्माण हुआ है ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और अनंत ये, ये नक्षत्र राशि ये सब रचना वैशी ये समुद्र के धरात पर्वत इत्यादि सब भगवान की ही सत्ता से बनती है पर जो कर्म फल का अंश है वो वहाँ रहता है फल कर्मफलांश नहीं ये भगवान स्वयं अपने आप ही अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा का मनोरथ पूर्ण करना है उन्हें रस माधुरी दिखाना चखाना है और भी आस्था जना उनकी इच्छा पूर्ण करना है तो तमाम तो गोप माताओं को सुख देना है उनके उनके बच्चे बनकर और तमाम गायों को आनंद देना है उनके स्नेह रस का पान कर, करने के लिए बछड़े बनकर तो ये भगवान स्वयं प्रकाशे सत्ज मन में आनंदत्मचिदात्मक स्वागत शुद्धम यदि कार्य जातम खनम नो कार तथा भिन्नम तभाोदया सो निर्वाच्यूत परूत सर्गूं सर्वोत्तम यह भगवान् जो सृजन है ये उत्कृष्टतम है ये जो ये जो स्वर्ग है भगवान का इसमें कोई कर्म कारण नहीं अज्ञान कारण नहीं बंधन कारण नहीं ये तो स्वयं भगवान का लीला विलास है अद्भुत तो ये भगवान का आत्म विहार आरंभ हुआ ये चलता रहेगा साल भर तक तो स्वयं तो मूलभूप स्थित है अब देखें स्वयं शांति तो वैसे के वैसे ही अब श्याम सुंदर ही अनंतन सब सब बन गए अरे भैया श्री राम अब सब भूल उनको तो स्वयं तो है कौन किसको ये आगे वैसी बात कहने लगे आप अरे बोरे श्री राम भैया सुबल अरे भीड़ बहुत हो गई ना आज तो अपनी आप अपनी आप से कहते हैं <laughs> और देखो भैया ये माताओं की बड़ी चिंता हो रही होगी आज देखो अतिकाल हो गया हम लोग तो कह करके आए थे कि बर में खाएं पियेंगे तो खाने पीने में इतनी उलझ गए हम लोग तो कि देखो हमको शाम हो और कुछ ठीक ज्ञान रहा नहीं तो अब भैया जल्दी करो अब बछोग इकट्ठा करो तो श्री ने कही कहा कि तो कल्या ये तो काम हमारा है बच्चों को इकट्ठा करना तुम खड़े हो गए पुकारो सब आ जाएंगे नहीं स्वयं बोल रहे हैं तो खड़े हो गए खड़े हो गए तो सबको बछड़ों को दूर से बताया सही बछड़े सब इकट्ठे हो गए अब जो जैसा करता था वैसे किसी ने सिंगा बजाया और किसी ने बंसूरी बजाई और वैसे खेल शुरू हो गया नाचना कूदना फादना स्पर्श करना हंसना हसाना गाना ये सब शुरू हो गया उसी प्रकार आनंद प्रवाह में बहते हुए चलते चलते ये सर्वात्मा भगवान स्वयं शिशु बने हुए वत्सवरूप धारी ये, ये बनी हुए श्रीकृष्णचंद्र और सर्वात्मा आत्म विहार करते हुए ये आ गए स्वयं आत्मात्मत्सान प्रतिवारी आत्मवत्सन्ना विहारत्मा ब्रजम ये ब्रज में आ आपहते अखिल पति मुकुटमी दो स्वरूप धरी चरतु चरत चरावत आत्म बचरा ग्वालू खेरते आप खेल तो गए आज ही हमें एक भी दी करते बताप गए हमें तक तो गृह तो अब वो जहां से जिसको मुड़ना चाहिए अपना बस्ता है ना श्री राम का घर आया तो गली अपनी गली में श्रीधाम जैसे मुड़ता आज वैसे मुड़ गया चौराहा आया तो चौराहे पर बछड़े सब अलग अलग हो गया थे तो बछड़े आज अलग अलग हो गए और अपने अपनी गोष्ठ की तरफ चल पड़े सब जहां जिस बच्चों का घर था बस आज भी वैसे ही सब अपने अपने घरों के जाने लगे और वैसे ही अपने अपने बच्चों को ले जाकर के ये ग्वाल बालक और रस्सी लेकर के उनको वहीं पर बांध देते हैं सदांगी वहां की वही आंचल है वही मुद्रा है वही रस्सी और सब अपने अपने घरों में गए पर वास्तव में न तो आज कोई गोप शिशु यहां पर है न, न कोई बस है स्वयं सिकंजन ही उन सखाओ के रूप में अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए अपने अपने सीधे उसी मार्ग से कहीं भूले वूले नहीं रास्ता भूल के मुसरे रास्ते रा, घर पहुंचे नहीं जैसा जाते आ वैसे सब गए तदर्तवत् पृथक नि तत्त गुरु तदा भगवत राजीक्ष जी से कहा सुखदेव जी ने कि मन इस प्रकार महाराज वो अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए बचनों को बांध बांध करके पर आज का आज का प्रवेश ये गृह प्रवेश और दिनों का प्रवेश कुछ थोड़ा सा अंतर लिए हुए विचित्रता है कुछ वो गोपियां सब उत्सुक थी लेकिन जब तो संध्या होती तो अभी माधुर लीला तो आरंभ नहीं हुई ये भी पौगंड लीला है सख सक्ष्थ। सख का विकास है और वास्तव के साथ है तो सारी माता सब प्रतीक्षा में करने रहती कि अब आए होंगे अब आते होंगे अब आते होंगी पर प्रतीक्षा होती श्याम सुंदर की तो कोमल हो गया ये बात तो लगो की तमाम देवियां सब बार देखा करती आज कुछ देर हो गई तो इनके मन में अनिष्ठा शंका हो गई जहां भी प्रिय भाव होता है वहां आदमी जल्दी अनिष्ट सोच लेता है इनुमान कुछ हो तो न गया हो बोले आज तो ये वहीं खाने के लिए गए थे कोई राक्षस आ गया हो और दाऊ भी था नहीं आज दाऊ होता तो संभाल वह लेता दाऊ था नहीं तो नमालूम क्या हो गया है छोटे छोटे सब बच्चे और ये बच्चे तो उसकी सब ये कन्हैया की बात मानते हैं कोई सर डांट देना भाई नहीं दारू तो डांट भी देता पर आज कोई डांटरी वाला था नहीं और कन्हैया बड़ा चंचल न मालूम कन्हैया किशोर बढ़ गया और सब बच्चे गए हो तो नमालूम क्या हो गया और कन्हैया कुछ हो गया तो इस प्रकार वे चिंता करने वे बजराने की तो बात ही क्या है वो तो आज अत्यंत आकुल है मैंने किनमान उसने खाया कि नहीं खाया वो तो जब खेल में मछवार रहता खाता ही नहीं और दाऊ दिया जो ये रह गया और वो खाने का सामान वहीं ले गया साफ कहीं भूखा रह गया होगा तो और कहीं वो मेरा लाला भूख के मारे और कहीं थक गया हो इसलिए बढ़ हुई मालूम होती है और कहीं जो तो राक्षस वाक्षस रा गया हो कितने मैं सुना दूर से वंशी धोनी बस जहां बंसी ध्वनि सुनाई दी तमाम मन मुर्द्रों में जीवन आ गया तमाम गोफांगनाएं तमाम गोप माताएं और जशोदा मैया सबके सब आनंद सब उत्फुल्ल हो गई अब वो निकट से निकट आते आने लगे तमामियां सब सामने सड़कों पर खड़ी क्योंकि नियत शीतल हो गए, अब आज अनोखी चीज क्या हुई और दिन तो क्या होता है कि इनके बच्चे आते तो बच्चों की ओर ये देखती रही ताकते नहीं बच्चे घर चले जाते अपने घर जाने के बाद पीछे उनको नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती पर तो बच्चों की तरफ कोई आकर्षण नहीं होता ये सब सबके सब क्या करती कि श्याम सुंदर को उठाद गोद ले लेती अभी हजारों घर और हजारों दो आंगन पर उनकी माया लीला शक्ति वहां करती सबको तो यही मालूम होता कि हमारी गोदा रहे हमारे छाती से चिपट गए पर हम के मस्तक पर हाथ फेर रही हैं, लायन पालन कर रही हैं इस प्रकार से रोज रोज ये होता कि दौड़ करती और नील सुंदर को अपने अंकों में भर लेती मानवीय बुद्धि इसको नहीं जान सकती कि एक एक क्षण में सब के साथ कैसे मिल लेती है पर गोप सुंदरियां सबसे मिलती सुख सागर में डूबी रहती आज क्रम बदल गया शिक्षण चंद्र भी लो थे पर आज इन्हीं ने अपने अपने जो बच्चे थे उनकी ओर इनकी आंखें चली गई उनने उनका प्रेम मरा वीर सुंदर को भूल नहीं सभी तो नीर सुंदर है आज आज कोई मिसुरा नहीं सभी नीलमानी तो आज मामा नीर सुंदर को भूल करके नीलमणि को अपने अपने पुत्रों की ओर इनकी दृष्टि लग गई अपने और वो नालू क्या हो जाए और जिनको उछल करके आगे बढ़कर के गोली उठा लेगी कृष्णचंद्र को आज इनका मम्म सारा का सारा अपने अपने बच्चों पर आ गया और बच्चों का स्पर्श पाने के लिए इनका मन नाच उठा जल्दी से उठा ली इसको गोली देने मन में आया भी कि क्या बात है कुछ अपने आप पर आश्चर्य भी हुआ पर बच्चे बड़े प्यारे लगे आज पागल से हुई स्नेहा हो गया और कंजन तो आगे बढ़े वो तो मनु जानते हैं कि आज इनकी इच्छा पूर्ण हो रही है ये सब चाहती थी ना कि हम सब मां बने तो आज ये हमारी सब सब हमारी मां बन गई और हम सब के अलग अलग बच्चे बन के आज सबका स्तन पान करेंगे स्नेह पान करेंगे इनके द्वारा लालित तो पारित तो होंगे अब उधर उनका जो वास्तव्य स्नेह था जो उमड़ा और भी दुख हो गया उनका आवेश उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी अमृत धारा के समान स्वाद बड़ी वो मादक दुग्ध धारा अब वो रह नहीं सकी अब ये बच्चे कुछ बड़े बड़े थे लेकिन सबने स्तन कना कराना शुरू कर दिया उनको और बच्चों का चुम्बन करने लगी उनके माथे पर उस घुमरे वाले बालों पर कुछ सुन्दरता भी ज्यादा आ गई आज कुछ नई चीज ये हुई कि आकृति वो की वही ढंग वो का वही स्वभाव वो का वही पर आज उनमें विशेष प्रकार का सौंदर्य निखर उठा सारी मैयाओं के मन में आ गया कि ये लड़का आज गया था तो इतना सुंदर नहीं था तब तो बड़ा सोहना दिखता अभी क्या हो गया ये ये तो आज बड़ा सुंदर दिखता बड़ा सौंदर्य उनमें तो बस वो अपने आंचल से उनकी धूल क्याड़ने लगी और उनको ऐसा मालूम हुआ ऐसा मन में हुआ कि आज मानो उनका सदा का चाह हुआ फल उन्हें प्राप्त हो गया मनोरथ पूर्ण हो गए और क्यों नहीं हो आज उन्होंने बस भगवान को पा लिया पुत्र रूप से तन मातरो विम रता उत्थात दूर भी परिवजन भरम स्नेह श्रुतन पर सुधा सबम परम ब्रह्म सुदान पायम अपना बेटा समझ करके और उनको अपना स्थान कराने लगी सुबह रोज भाई सुतंख उठाई पूरा लय लपटाई सुवर्ण जान पर ब्रह्म उठाई अंकराखिह लगाई सुधा सुरेश पर पान कराई आई परम भाग्य नर रायी सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा भाग्य लगा अब ये बहुत देर के बाद नमंग कितनी देर लगी तब माताओं का कुछ ये आवेग कुछ कम पड़ा तब इनको और दूसरे काम याद आए प्रतिदिन का तो यह नियम की सायकाल जब श्री श्याम सुंदर वन से लौटते हैं तो सकार भी साथ ही आते हैं और आज भी वन से लौटे श्याम सुंदर राजो सखा साथ दिया है पर आज जो सखा दूसरे है आज ये स्वयं नंदनंदन है आज तो इनको मालूम नहीं हुआ कि ये श्याम सुंदर है या हमारा लड़का और मालूम हो भी कैसे मालूम नहीं हुआ उसका पता ही लगा कि जो सुना श्याम सुंदर से करती है वो क्यों वो कौरा इनसे करने लगी तो इन माताओं का स्नेह से भरा हो पुत्र रूपधारी श्याम सुंदर का सन्गन करने लगी समझा हो चुकी रात आई तो अब तो का बड़ा कहीं अब उनके उपटन लगाया साबुन वाबुन का तो काम नहीं उस समय उपटन लगाया नहलवाया तेल लगाया स्नान कराया फिर चंदन से निर्मित अंदर लगाया कपड़े पहनाये श्रृंगार किया और रक्षा रक्षा तिलक लगाए बारह नाम भगवान के लिए करके बारह अंगों पर रक्षा तिलक ये, ये ये प्राचीन काल में हमारे घरों की ये परिपाटी थी भगवान का नाम ले करके बच्चों के विभिन्न अंगों पर तिलक लगाती थी माताएं जिससे उनके अंगू की रक्षा हो ये भगवान के लिए पूछना जब आई तब किया तो अब वो अपने अपने बच्चों से पूछते आज क्या खेल खेला भैया आज क्या किया आज कौन सा खेल हुआ तो बच्चे अपना आत्मा के बस बताते ही कतु मदन मज्जल अलंकार रक्षा तिलकाशना देवी संला स्वाचरित प्र हर्षन साय गामधव इस प्रकार उन सबको महिला धुला करके खा करके चंदन चत सुबर देखी सूत्र आनंद अभिषेक ही इस प्रकार वो खिला पिला करके उनको अपने अंग में लगा के सुला लिया